भारतीय दर्शन काश्मीरी शैव दर्शन आलोचना जैसा ऊपर कहा गया है समस्त विश्व एक ही शक्ति और शक्तिमान का उल्लखित रूप है सभी चिन्हमय हैं परम शिव सर्वथा स्वतंत्र होकर बिना किसी की सहायता से केवल अपनी ही शक्ति से सृष्टि को लीला के रूप में उद्भाषित करते हैं और लीला का संवरण भी कर लेते हैं वस्तुता यहीं आकर साधक को एक मेवा द्वितीयम नेह नाना सिकिंचना तथा सर्वम खुलविलम्ब ब्रह्म का वास्तविक अनुभव होता है यही भारतीय दर्शन के पूर्ण स्वरूप का अनुभव होता है चारवाग भूमि से आरंभ कर क्रमशः एक भूमि के अनंतर दूसरी भूमि पर आकर परम तत्व के आभास का अनुभव करता हुआ साधक सूक्ष्म जगत की तरफ अग्रसर होता है और धीरे धीरे इसी परम शिव तत्व में पहुँच परम शिव के साथ एक हो जाता है इसी प्रकार स्थूल जगत से सूक्ष्म जड़ परमाणु में फिर उसी में सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम बनाकर सांख्य में उसे सत्व रजस तथा तमस के स्वरूप में साधक देखता है उन्हें भी सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर माया के कंचुके के रूप में परिणत पाता है उसके पश्चात यह जड़ माया का रूप चैतन्य रूप शुद्ध विद्या के बराबर का हो जाता है पश्चात चैतन्य के प्रतीक अहम और जड़ के प्रतीक इदम में गौर प्रधान तथा प्रधान गौर भाव का संबंध होने लगता है अंत में इदम भाव अहम में लीन हो जाता है और इसके भी पश्चात अहम भाव भी परम चैतन्य में लीन होकर सर्वदा के लिए परम तत्त्व में विन हो जाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यह कहा जाता है कि वास्तविक अद्वैत तत्व का स्वरूप काश्मीरी शैव दर्शन में ही देखने में आता है न कि शांकर या अन्य किसी वेदांत में अंत में इसके समर्थन में महामहोपाध्याय श्री गोपीनाथ विराज ने जो कहा है उसका यहां उद्धरण कर इस दर्शन का विचार समाप्त किया जाता है शंकर ब्रह्म को सत्य और माया को अनिर्वचनी कहते हैं इसलिए वाक्य द्वारा जितना ही अद्वैत भाव का उत्कर्ष दिखाने की चेष्टा की गई है उतना ही पूर्ण भाव से के प्रकाश में बाधा पड़ी है वे माया के सत्य नहीं मान सकते उसी के इसी से उनका अद्वितीय भाव व्यावृत्ति मूलक एक्सक्लूसिव सन्यास संयासमूलक बेस्ड ऑनशन और एलिमिनेशन है अनुवृत्ति की व ग्रहण मूलक नहीं माया ब्रह्मशक्ति ब्रह्माश्रित है पर ब्रह्म सत्य है परंतु विचार दृष्टि से माया विलक्षण है किंतु माया को स्वीकार कर उसको ब्रह्ममयी नित्य और सत्य स्वरूपा मानने से ब्रह्म और माया की एक रस्ता हो जाती है यह एक रस्ता माया को त्याग कर या तुक्ष समझ कर नहीं बल्कि उसको अपनी ही शक्ति समझने में है बादल के द्वारा दृष्टि शक्ति के ढक जाने पर हम कहते हैं कि मेघ ने सूर्य को ढक लिया है किंतु यह मेघ क्या स्वयं सूर्य से ही उत्पन्न नहीं है क्या मेघ सूर्य की महिमा नहीं है सुत्रांग जो सूर्य है वही मेघ है क्योंकि वह उसी की शक्ति है माया मेघ भी इसी प्रकार ब्रह्म से आविर्भूत होता है उसी के आश्रय में आत्म प्रकाश करता है और उसी में विश्राम भी करता है जो माया है वही ब्रह्म है ब्रह्म स्वयं ही मानो अपने को अपने द्वारा अर्थात अपनी शक्ति माया के द्वारा ढक लेता है परन्तु ढकने पर भी पूर्णतः ढक नहीं जाता क्योंकि वह अनावृत रूप है अतः कहना पड़ता है कि वही अपना आवरक ढकने वाला है और वही अपना उन्मिलक खोलने वाला है उसके अतिरिक्त और है ही क्या? ब्रह्म और माया एक ही वस्तु है। है। ब्रह्म सत्य, माया मिथ्या है। ऐसा कहने पर प्रकारांतर से वैध भास आ ही जाता है जिस अवस्था में माया मिथ्या है उस अवस्था में ब्रह्म भी मिथ्या है क्योंकि माया को मिथ्या अनुभव करते ही माया की श्रद्धा का स्वीकार करना परिहार हो जाता है और माया को स्वीकार करने से ही उस अवस्था में जो ब्रह्म बोध होता है वह माया कल्पित वस्तु है यह बात वेदांती को भी किसी न किसी प्रकार स्वीकार करनी ही पड़ती है इधर माया को समझने में ब्रह्म भी सत्य हो जाता है माया की विचित्रता के अनुसार यह ब्रह्म बोध भी विचित्र ही होगा और वे सभी बोझ समान रूप से सत्य होंगे उस समय जगत के यावत पदार्थ ब्रह्म रूप में प्रतिभात होंगे सभी सत्य है सभी विस्मय और आनंदमय है इस तत्व की उपलब्धि होगी थर्म खलविदम ब्रह्म यह उपनिषद वाक्य उस समय सार्थक हो जाएगा माया अथवा तत्प्रसूत जगत का त्याग करके नहीं वरण उसको साक्षात ब्रह्म शक्ति और उसके विकास रूप में अनुभव करने से आलिंगन करने से ही जीवन की सार्थकता संभव हो सकती है शक्ति सत्य है सतरांग और जगत भी सत्य है मिथ्या नहीं है इसलिए सभी वस्तुता शिवमय है यह वैचित्र एक का ही विलास है भेद अभेद का ही आत्म प्रकाश है शक्तिरूप किरण शक्ति रूप, रूप सूर्य का अपना ही स्फूरण मात्र है अन्य कुछ भी नहीं भगवान शंकराचार्य के तमह प्रकाश विरुद्धो पद की यथार्थता स्वीकार करके ही भी यह बात कही जा सकती है कि प्रकाश से ही घर्षण के द्वारा अंधकार का आविर्भाव होता है और अंधकार ही घर्षण के द्वारा प्रकाश में पर्यवसित होता है दोनों ही नित्य संयुक्त है स्वरूप में समरस भावापन्न है घर्षण से प्राधान्य का विकास होता है इस प्राधान्य के अनुसार व्यपदेश होता है आगम शास्त्र का यही सिद्धांत है पुरुष से प्रकृति किम व प्रकृति से पुरुष एकांतः पृथक नहीं है हो भी नहीं सकते भेद और अभेद दोनों के अंदर साम्य दर्शन होने पर और कोई आशंका नहीं रह जाती क्योंकि दोनों एक के ही दो प्रकार हैं, इसी को शिव शक्ति का समारस्य या चिदानंद की प्राप्ति कहते हैं यही वास्तविक अद्वैत है इसी के प्राप्ति के लिए भक्ति कर्म तथा ज्ञान की अपेक्षा होती है इसी को पाने पर दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तथा परमानंद की प्राप्ति होती है यही भारतीय दर्शन का तथा जीवन का चरम लक्ष्य है उपसंहार इन परिच्छेदों में संक्षेप रूप से भारतीय दार्शनिक विचारधारा का स्वरूप उनके अनादि रूप से लेकर अंत पर्यंत प्रदर्शित किया गया है यह धारा अविच्छिन्न रूप में बहती हुई प्रत्येक भूमि का सिंचन कर उसे उर्वरा बनाती हुई अपने गंतव्य पथ को प्राप्त करती है यह बहुत दीर्घ यात्रा है इसके आद्यंत स्वरूप को देखने के लिए जो साधक इस मार्ग में आते हैं उनके लिए अनेक विश्राम भूमियाँ हैं और ये विश्राम स्थान अनंत भी हो सकते हैं साधकों को इसका आदि नहीं मिलता फिर भी काल्पनिक आदि बनाकर वहीं से वे प्रस्थान करते हैं मार्ग में अनेक प्रकार की विषम भूमि को पार करते हुए साधक अंत में वहीं पहुंच जाता है जहां से वह चल चला था क्योंकि वह पूर्ण है और अखंड है स्थूलतम जड़ पदार्थ का अनेक प्रकार से संशोधन करने के पश्चात वही जड़ पदार्थ सूक्ष्मतम रूप में पहुँच जिनमें देख पड़ता है वस्तुतः तत्व एक है दृष्टि के से भिन्न भिन्न है। से भेद में अभेद का होता है। से स्थूल और यथार्थ में दो तत्व हो नहीं सकते जगत का प्रवाह एक ही है मार्ग भी तो एक ही है उसी से होकर सभी को चलना है नाम्य पंथा विद्यते अनाया भारतीय दर्शन एक प्रकार से भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न भूमि के अनुरूप एक व्यावहारिक शास्त्र है तथापि यह अनुभव करने का ही विषय है अनुभव करने के बिना इसके उद्देश्य को लोग नहीं समझ सकते और फिर तदनुरूप इसके ज्ञान से व्यावहारिकता का भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते तत्व के साक्षात्कार के बिना इसके स्वरूप का ज्ञान होना असंभव है इसका हमारे व्यावहारिक जीवन से घनिष्ठ संबंध ही नहीं प्रत्यत हमारा जीवन और भारतीय दर्शन दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं एक सिद्धांतिक और दूसरा व्यावहारिक। भूमि भेद से व्यवहार में भी भेद है जिस प्रकार सिद्धांत में भेद है परंतु भेद में अभेद है उसे ही देखना है उसी का साक्षात अनुभव करना है यह अनुभव या दर्शन शुष्क और निरस नहीं है इसमें आनंद है स्फुरण है पूर्णता का ज्ञान है तथा स्वातंत्र दोष है इसी दृष्टि से भारतीय दर्शन का अध्ययन करने से उसके रहस्य का ज्ञान हो सकता है अन्यथा नहीं